वचन नंबर 18 कथा में कथा में है कि प्रलय काल में सारी सृष्टि पानी के ऊपर अपने पैर का अंगूठा चूसते हुए नन्हे बाल मुकुंद पाए जाते हैं और उनसे फिर सारी सृष्टि निर्मित होती है सदगुरु के पास जाकर भी साधक के भीतर ऐसा ही प्रलय घटित होता है और उसके बाद उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है क्या यह कथा इसी घटना का प्रतीक है कृपया इसका वर्णन कीजिए प्रतिपल है मरण और प्रतिपल है तुम्हारा जन्म भी एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ और सौ वर्ष बाद तुम मरोगे ऐसा नहीं प्रतिपल तुम मरते हो प्रतिपल तुम्हारा नया जन्म होता है हर क्षण पुराना समाप्त होता है नए की शुरुआत होती है सृष्टि कभी हुई थी और प्रलय कभी होगा ये तो सिर्फ कथा है सृष्टि अभी हो रही है और प्रलय अभी हो रहा है यह तथ्य परमात्मा ने कभी बनाया जगत और फिर आराम करने लगा ऐसा नहीं जैसा ईसाई सोचते हैं कि छह दिन उसने बनाया फिर सातवें दिन विश्राम किया इसलिए सातवा दिन छुट्टी का दिन छह दिन में सृष्टि पूरी हो गई फिर वो सातवें दिन आराम करने लगा फिर वो आराम कर ही रहा है नहीं ऐसा नहीं है और परमात्मा के लिए आराम तुम्हारे लिए आराम जरूरी है क्योंकि तुम थकते हो अगर परमात्मा भी थकता है तो विराट नहीं है तो उसकी ऊर्जा का स्रोत अनंत नहीं चुक जाता है अगर परमात्मा भी थक जाए तो सृष्टि उसी क्षण समाप्त हो जाएगी ना परमात्मा ने किसी दिन बनाया ऐसा नहीं है बल्कि परमात्मा प्रतिपल बना रहा है सृजन शाश्वत सृष्टि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं शाश्वतता है प्रतिपल निर्माण चल रहा है ये पौधे बड़े हो रहे हैं कलियां फूल बन रही हैं, अंडे फूट रहे हैं पक्षी उड़ने की तैयारी कर रहे हैं प्रतिपल कुछ भी रुका नहीं विराट में कहीं भी कोई विश्राम नहीं है वहां कोई छुट्टी का दिन नहीं वहां सृजन एक शाश्वत उत्सव है और जो विराट के संबंध में सही है वही तुम्हारे संबंध में क्योंकि तुम भी विराट के ही एक छोटे से प्रतिबिंब हो बूंद सही सागर की पर तुम भी विराट के ही बूंद हो तुम भी प्रतिपल बन रहे हो मिट रहे हो जो भी बीत गया वो मिट गया जो आने को है वो बन रहा है इन दोनों के बीच में तुम्हारा होना एक कथा मीठी है पुराण की कि प्रलय के क्षण में सब नष्ट हो जाता है सिर्फ एक छोटा सा बालक बालकृष्ण जो भी हम नाम दे दें एक छोटा सा अबोध बालक बच रहता है फिर उसी से सारी सृष्टि शुरू होती है इसके अर्थ बहु बहुआयामी सब समझने की कोशिश करें पहला बड़े बूढ़े सब मर जाते हैं एक छोटा बच्चा बचता है सब चालाक अनुभवी नष्ट हो जाते सब होशियार ज्ञानी मिट जाते एक अबोध बालक बच रहता है अबोधता में कोई सुरक्षा है जो होशियारी में नहीं एक निर्बोध जिसे कुछ भी पता नहीं उसे प्रलय भी नहीं मिटा पाता और सब ज्ञानी सब पंडित सब शास्त्रधर सब खो जाते साधु संत सब खो जाते एक बालक बचता है क्या इसका अर्थ होगा लाओस से कहता है कि ऐसा उसने एक बार देखा कि एक बैलगाड़ी में कुछ लोग बैठे चल रहे थे बैलगाड़ी उलट गई दो आदमी मरे खड्ड में गिरे एक आदमी जो बचा वो भी अधमरा हाथ पर टूट गए लेकिन एक आदमी को जरा भी चोट ना आई गाड़ी उलट गई वो सड़क के किनारे गिरा उल्टा पड़ा उल्टा ही पड़ा रहा लाउस से बड़ा चकित हुआ वो पास गया उसने का मामला क्या पाया कि वो एक आदमी शराबी था शराब पिए हुए था जो होश में थे वो खत्म हो गए जो बेहोशी में था उसको पता ही नहीं चला कि गाड़ी उलट गई वो जैसे गाड़ी में थे वैसे बाहर रहे थोड़ा समझ समझने जैसा अक्सर यह होता है शराबी को आप रस्ते पे पड़ा हुआ अक्सर पाएंगे आप भी जरा गिर के देखें उतने अगर आप गिरे तो अक्सर आप अस्पताल में ही रहें शराबी रोज गिरता पड़ता घर वापिस लौटाता ना हड्डी टूटती ना फ्रैक्चर होता कुछ कला है जो शराबी जानता है वो कला इतनी ही है कि उसे होश नहीं और जब होश होता है तो आप अपना बचाव करते हैं जब होश नहीं होता तो बचाव क्या करना है? जब गाड़ी उल्टी होगी तो जो जगह थे होश में थे वो डर गए होंगे उनकी हड्डियां तन गई होंगी उनके स्नायु खिंच गए होंगे उन्होंने अपने को बचाना होगा गाड़ी उल्टी होगी जब वो जमीन पर गिर रहे थे तब वो जमीन से लड़ रहे थे बच जाएं किसी तरह वो तने थे वो तनाव ही चोट खाता है वो तनाव में ही मांसपेशियां टूट जाती हैं हड्डियां उखड़ जाती शराबी गिरा उनको पता ही ना था कि कोई लड़ाई कि गाड़ी उलट गई कि अपने को बचाना सराबी ऐसे गिरा होगा जैसे सराबी वहां है ही नहीं एक बोरा गिर रहा है एक बिंडल गिर गया जिसमें भीतर कोई है ही नहीं तो बिंडल की कोई ना हड्डी टूटती ना कुछ होता सराबी ऐसा गिरा जैसे भीतर नहीं था जब भीतर कोई बचाने वाला नहीं होता सुरक्षा करने वाला नहीं होता तब कोई अकड़ पैदा नहीं होती अहंकार नहीं होता तो प्रतिरोध पैदा नहीं होता बिना प्रतिरोध के शराबी गिर गया होश तो सो गए उन्होंने इसको परमात्मा का आशीर्वाद समझा होगा वो विश्राम करने लगे लाहौस से कहता है शराबी बच जाता है होश वाला टूट जाता है शराबी के बचने का कारण यही कि तो उसे अपना पता नहीं ये कथा कहती है कि एक छोटा बच्चा बच जाता है सब मर जाते जो जो बचना चाहते थे वो सब मर जाते हैं छोटा बच्चा बच बच्चा अक्सर ऐसा होता है कि कोई मकान गिरता है बड़े बूढ़े सब मर जाते हैं छोटा बच्चा बच बच्चा आग लग जाती है बड़े बूढ़े बाग दौड़ में आग पकड़ लेते हैं छोटा बच्चा अपने झूले पर पड़ा हुआ मुस्कुराता रहता है और बच्चा अक्सर ऐसा हो जाता इसके हो जाने का रहस्य है और वो रहस्य ये कि छोटा बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर रहा है जो खुद को नहीं बचा रहा है परमात्मा उसे बचाता है जो खुद को बचा रहा है वो परमात्मा से लड़ रहा है उस अर्थ है उसने कह दिया तुम पर हमें भरोसा नहीं हम खुद अपना आयोजन करेंगे और अपना आयोजन प्रलय में काम नहीं पड़ेगा अभी भी काम नहीं पड़ रहा है तुम्हें ख्याल ही तुम अपने को बचा रहे हो इस जीवन के संघर्ष में जहां प्रतिपल प्रलय हो रहा है तुम मिट रहे हो क्योंकि तुम छोटे बच्चे की भांति नहीं हो अन्यथा तुम बच्चा जाओ ये कथा और भी गहरे अर्थ रखती है और वो यह है कि जैसे ही अतीत नष्ट होता है जो भी बीत गया वो नष्ट हो गया और जो भविष्य है वो अभी आया नहीं आएगा तो वर्तमान के क्षण में तुम सदा ही एक छोटे बच्चे की भांति होते हो लेकिन तुम अतीत को स्मृति में लेके चलते हो तुम जानते हो हिसाब किताब बैंक बैलेंस खाता बही जो किया नहीं किया जो हुआ नहीं हुआ वो सब तुम स्मृति में ढोते हो वो है नहीं कहीं अस्तित्व में सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में समाया हुआ है तुम भविष्य को भी अपने मन में लेके चलते हो क्या करना नहीं करना योजनाएं होंगी कि नहीं होंगी कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी वो सब जाल तुम लेके चलते हो वो भी कहीं नहीं अस्तित्व में तो शुद्ध वर्तमान का क्षण है वहां सब अति जा चुका है सब वर्तमान केवल वर्तमान है सारा भविष्य अभी आया नहीं उस वर्तमान के क्षण में तुम कौन हो तुम्हारा क्या अनुभव है क्या ज्ञान उस वर्तमान के क्षण में तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं उस वर्तमान के क्षण में तुम छोटे बालक की बात हो नवजात शिशु जो अभी अभी गर्व से जन्मा है, जिसको तुम ये भी पूछो कि तू कौन है तो जवाब नहीं दे सकता जो कुछ भी नहीं जानता है जिसके हृदय की स्लेट बिल्कुल कोरी जिस पर अभी कुछ भी लिखा नहीं गया है ये जो अनलिखा हृदय है वही शुद्ध बाल हृदय ध्यान ही प्रतिपल ऐसा ही बाल हृदय होता रहे ध्यान का अर्थ है जो जो कचरा अतीत ने छोड़ाओ से पहुंच डालो जो जो तुम सीखे उसे मिटा दो अनलर्निंग जो जो जाना उसे फिर से अनजाना कर दो जो जो इकट्ठा कर लिया उसे विसर्जित कर दो तुम फिर ताजे हल्के नए हो जाओ जैसे नई कौपल फूटती है वृक्ष पर सब पुराने पत्ते गिरा दो पतझड़ प्रतिपल होने दो ताकि हर पतझड़ के पीछे वसंत हो नई कौपल आ जाए तुम बिल्कुल ताजे तुम बिल्कुल नए जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जिस पर अतीत के कोई चरण चिन्ह नहीं पर एक भी रेखा नहीं है ऐसे निर्मल तुम प्रतिपल हो जाओ यही ध्यानी का प्रयोग है ध्यानी प्रतिपल अतीत से अपने को मुक्त करता रहता अतीत के प्रति मरता जाता है और भविष्य को पैदा नहीं होने देता उसकी जरूरत नहीं वो अपने आप पैदा होगा तुम उसके लिए व्यर्थ परेशान मत हो वो तुम्हारे बिना चलता रहेगा आकाश तुमसे पूछ के है न चांद तारे तुमसे पूछ के घूम रहे हैं न नदियां तुमसे पूछ के बह रही समय भी तुमसे बिना पूछे चल रहा है तुम उसके पीछे परेशान मत हो अतीत को पहुंच दो वो धूल तुम बिना बचे भविष्य को तुम जन्माओ मत वो अपने से जन्मेगा तब तुम एक नवजात शिशु के भांति इनोसेंट और ये इनोसेंस ये निर्दोषता ही ध्यान है तब तुम्हारे भीतर से विराट सृजन होगा तब तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा स्रष्टा की ऊर्जा हो जाएगी तब तुम परमात्मा हो जो शुद्ध सरल बालक की भांति है वो परमात्मा है जहां तुम चालाक हुए वहीं तुम संसारी हो ये हो सकता है ये हुआ है बुद्ध ऐसे ही नवजात शिशु की भांति हो गए कृष्ण ऐसे ही नवजात शिशु की भांति हो गए ये जान के तुम्हें शायद विस्मय हो कि हमने कृष्ण बुद्ध महावीर राम इनको डाढ़ीमुछ वाला नहीं चित्रित किया है तो दो ही बातें हो सकती एक तो कि इनके शरीर में हार्मोन की कुछ कमी रही हो उस हालत में इनका पुरुषत्व संदिग्ध होगा ये थोड़े से स्तृण साबित होंगे और एकात के लिए हो भी सकता था क्योंकि स्तृण व्यक्तित्व वाला पुरुष भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है कोई अड़चन नहीं लेकिन सभी को जैनियों के 24 तीर्थंकर बिना दाढ़ी दाढ़ीमोछ सारे बुद्धों की कल्पना बिना दाढ़ी दाढ़ीमोछ अतीत के ही नहीं भविष्य में जो बुद्ध होने वाले हैं मैत्रे उनका चित्र भी दाढ़ी मुछ के बिना राम कृष्ण सब दाढ़ी मुश्किल के बिना कुछ कारण और हैं इनको दाढ़ी दाढ़ीमूछ सबको होगी होगी क्योंकि बुद्धत दाढ़ीमूछ के कुछ विरोध में नहीं है लेकिन हमने इन्हें चित्रित किया है बिना दाढ़ी दाढ़ीमूछ के इसमें हमारा कोई अर्थ है और वह अर्थ यह है कि हम इन्हें बूढ़ा नहीं होने देना चाहते और हम जानते हैं कि यह कभी बूढ़े नहीं हुए ये बूढ़े हुए इनकी कमर झुकी होगी लेकिन हम जानते हैं कि इनकी चेतना कभी बूढ़ी ना हुई कभी पुरानी ना हुई वो सदा नवजात शिशु की भांति बनी रही वो सदा ताजी रही उस ताजपन की खबर देने को हमने इनके शरीर को भी ताजा और नया और युवा रखना चाहा है ये जो इनका युवापन हमने चित्रित किया है ये शारीरिक नहीं है ये चेतनागत है निश्चित ही जब सृष्टि का अंत हो जाता है प्रलय घट जाता है, तीत मिटता है और नया अभी पैदा नहीं हुआ तो दोनों के बीच में कौन होगा सेतु अगर हमसे कोई कथा लिखवाता तो हम किसी बूढ़े समझदार को किसी पंडित को वेद के ज्ञाता को बचाते कि यह आदमी ठीक रहेगा नई सृष्टि शुरू करने को लेकिन यह कथा एक छोटे बच्चे को बचाती वेद का ज्ञाता निर्दोष नहीं हो सकता निर्दोष व्यक्ति स्वयं वेद है वो वेद का ज्ञाता नहीं है और ये पूरी प्रकृति की धारा पुराने और जराजीन को मिटाती नए को पैदा करती भगवान का हिसाब कुछ अनूठा मालूम पड़ता है अभी वैज्ञानिक सोचते हैं तो वो उल्टा सोचते हैं वैज्ञानिक कहते हैं कि बिल्कुल ही अन है कि बूढ़े मरे और बच्चे पैदा हों। है भी अन आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल खतरा है क्योंकि बूढ़ा आदमी सब तरह से तैयार पढ़ा लिखा अनुभवी सत्तर साल हमने उस पर खराब किए सब मिला के किसी तरह उनमें थोड़ी बुद्धि आई वो मरने के करीब पहुंच गए जो मकान बन के तैयार हो गया वो गिरने के करीब और एक छोटा बच्चा उसकी जगह ले ले जिनके साथ फिर वही मेहनत ये बिल्कुल अन इकोनॉमिकल है कोई भी राज्य इसको चलने नहीं दे सकता है। मजबूरी है वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए चलता है नहीं तो बूढ़ों को हम बचाएंगे और बच्चों को हम रोकेंगे क्योंकि बच्चा बिल्कुल फिजूल खर्च है इसके साथ फिर वही करना होगा ये फिर वही ना करेगा फिर वही गलतियां करेगा फिर वही स्कूल फिर पढ़ाओ लिखाओ फिर और आखिर में जब बन के तैयार हो जाएगा जब हमारे कुछ काम का होता तब इनकी मौत आ जाएगी तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोशिश चलती है कि कैसे हम बूढ़ों को बचाएं, एक काम में तो वो सफल हो गए कि बच्चों को हम कैसे रोकें बर्थ कंट्रोल उसमें वो सफल हो गया वो आधी प्रक्रिया पूरी हो गई कि बच्चे अब रोके जा सकते हैं अब दूसरा काम शुरू है कि बूढ़े कैसे रोके जाएं उनको जाने ना दिया जाए और कई बूढ़े हमें बड़े काम के लगते हैं आइंस्टीन है रोकने तो बड़े काम का लगता है सदियां बीत जाएंगी तब शायद ऐसा आदमी फिर पैदा हो अगर आइंस्टीन को हम 100 साल रोक लें तो वो क्या नहीं करेगा कहना मुश्किल क्योंकि अब जब उसकी बुद्धि बिल्कुल परिपक्व हो रही थी तब उसके विदा का वक्त आ गया इसको अगर हम सौ साल और बचा लें तो बुद्धि के ऊपर नए भवन खड़े होते जाएंगे और आइंस्टीन कुछ दे सकेगा जो बच्चे कैसे देंगे तो इस बात की कोशिश चलती है आपको शायद पता ना हो कि हजारों लोगों ने अपने बीमा करवाए हैं कि मर जाने के बाद उनकी लाश बचा ली जाए क्योंकि ऐसा शक है कि इस सदी के पूरे होते होते व्यक्तियों को पुनरुजीवित करने की कला हमारे हाथ में आ जाएगी तो अमेरिका में कई स्थानों पर डीप फ्रीजिंग का उपाय किया गया है जहां कुछ लाशें सुरक्षित कर दी गई हैं खर्चीला है सिर्फ करोड़पति करवा सकते हैं कोई दस हजार रुपए रोज का खर्च है एक आदमी की लाश को बचाने के लिए कुछ लाशें तो सुरक्षित हो गई हैं वो लोग मरने के पहले अपना सारा पैसा जमा कर गए ट्रस्ट बना गए वो ट्रस्ट उनके लाश को बचाएगा तब तक जब तक कि विज्ञान कला ना खोज ले पुनर्जीवित करने की 20 साल 25 साल में कला हाथ आ जाएगी तो उनको पुनर्जीवित किया जा सकेगा इस आशा में वो सारा इंतजाम करके गए एक बड़ा आंदोलन चलता है कि कैसे हम बूढ़े लोगों को बचाएं आज नहीं कल विज्ञान शायद कोई तरकीब खोज ले जब बच्चे पैदा होने से रोके जा सकते हैं तो बूढ़े मरने से भी रोके जा सकते हैं। अगर बर्थ कंट्रोल संभव है तो डेथ कंट्रोल भी संभव है वो उसका ही दूसरा हिस्सा है और जिस दिन हम बूढ़े को रोक लेंगे उस दिन तो बर्थ कंट्रोल हम बिल्कुल ही कर लेंगे पूरा क्योंकि दोनों के लिए जगह नहीं हो सकती इसमें जगह का यहां हिसाब ऐसा है कि बूढ़ा सरकता है तो बच्चे के लिए जगह खाली होती जब भी आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तभी सचेत हो जाना चाहिए कोई बूढ़ा मरने के करीब हुआ क्योंकि जगह कहां है हर सांस जगह मांगेगी बूढ़े को हटना होगा लेकिन ये बड़ा सोचने जैसा है कि परमात्मा की प्रक्रिया यह है कि वो बूढ़ों को हटाता है तैयार को मिटाता है गैर तैयार को लाता है पुराने पत्ते को गिराता है नई कौपल को जन्माता है परमात्मा नए के पक्ष में पुराने के विपक्ष में हम पुराने के पक्ष में और नए के विपक्ष में इसलिए जो भी पुराना है उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं और जो भी नया हम कहते हैं नया है इसका क्या भरोसा इसलिए जो शास्त्र जितना पुराना हम कहते हैं उतना ही मान जो धर्म जितना पुराना हम कहते हैं उतना ही कीमती। इसलिए सभी धर्म कोशिश करते हैं झूठ सही तो उनका धर्म बहुत पुराना है उनकी किताब बहुत पुरानी है पुराने का हमको रस है लेकिन परमात्मा को बिल्कुल पुराने में रस नहीं परमात्मा का रस नए में परमात्मा तो कहता है पुराना अगर है तो उसे, उसे मरना चाहिए नया है तो उसे जीवन में आना चाहिए नए में कुछ खूबी परमात्मा को दिखाई पड़ती जो हमको नहीं दिखाई पड़ती हमें पुराने में कुछ खूबी दिखाई पड़ती पुराने का हमारा मोह क्या है क्योंकि पुराना अनुभवी है जानता है जी चुका परिपक्व हो गया है नया गैर अनुभवी है जानता नहीं अपरिपक् है भटकने का उपाय है लेकिन परमात्मा की तरफ से अगर हम समझें तो जो जितना ज्यादा अनुभवी है उतना ही चालाक है उतना ही कुशल है उतना ही होशियार है और जो जितना चालाक है उतना ही कम निर्दोष उतना ही भोलापन उसमें संभव नहीं है और इस जगत के द्वार भोले हृदय के लिए खुले है और यह अस्तित्व केवल उन्हीं पर वर्षा करता है आनंद की जो इतने सरल हैं कि जिनकी श्रद्धा में रक्ति भर भी अश्रद्धा नहीं एक बालक जैसी श्रद्धा ही संतत्व को जन्म देती एक छोटा बच्चा है वो आप में पूरी श्रद्धा रखता है उसे ख्याल भी नहीं आता कि मैं श्रद्धा रखता हूं क्योंकि यह ख्याल भी अश्रद्धालु को आता है जिसके मन में शक हो गया उसको लगता है कि मैं श्रद्धा करता हूं बच्चे की श्रद्धा इतनी परिपूर्ण है कि उसे यह भी पता नहीं कि मैं श्रद्धा करता हूं बस श्रद्धा उसका स्वभाव है यह कथा मीठी है सृष्टि के अंत पर जब प्रलय गट जाता है तो एक छोटा बच्चा बचता है क्योंकि परमात्मा बचा वैज्ञानिक नहीं बचा रहे और परमात्मा सदा नए के पक्ष में इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा से बड़ा क्रांतिकारी तत्व जगत में दूसरा नहीं परमात्मा से बड़ा क्रांतिकारी जगत में दूसरा नहीं क्रांति का यही मौलिक स्वर है कि पुराने को जाने दो नए को आने दो पुराना मर ही चुका है इसलिए पुराना है नया पूरा जीवन थे इसलिए नया है और अगर तुम इस कला को सीख लो और इसी कला को मैं ध्यान कह रहा हूं कि तुम कभी पुराने ना हो पाओ तो परमात्मा तुम्हें सदा बचाएगा जिस दिन सृष्टि नष्ट होगी उस दिन भी तुम बचोगे जिस दिन महाप्रलय होगा उस दिन भी तुम बचोगे तुम्हारे लायक जमीन बचाई ही जाएगी लेकिन उसकी कला यह है कि तुम एक नवजात शिशु बने रहना तुम बूढ़े मत हो जाए शरीर तो बूढ़ा होगा शरीर जाएगा भी लेकिन तुम बूढ़े मत होना तुम्हारी आत्मा नई बनी रहे नई कौपल की तरह सुबह गिरी नई ओस की बूंद की तरह तुम्हारी आत्मा ताजी बनी रहे तो तुम्हें परमात्मा सदा सुरक्षा देगा तुम जहां बूढ़े हुए वहीं तुम परमात्मा के विपरीत गए वहीं तुमने अपनी मृत्यु को बुलाया तुम अमृत हो अगर तुम सदा नए हो नयापन अमृत वित्त